हमारे देश में देखिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया क्या है आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया मदर टेरेसा में चमत्कारिक शक्ति है इसलिए वो संत होने के लायक है ठीक है अभी ये साइंटिफिक है साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंधे पे हाथ रखा और उसका गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है ये 100 परसेंट सुपरस्टिशन है अंधविश्वास है लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया ठीक है अब भारत के कोई साधु संत अगर इस तरह का काम करे तो वो जेल के अंदर क्योंकि वो अंधविश्वास फैला रहे कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में कोई क्रिश्चियन करे तो साइंटिफिक है हिंदू करे वही काम को तो अनसाइंटिफिक हो गया और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वो यही धंधे में लगी रहती है क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता मुसलमान कुछ भी करे दिखाई नहीं देता हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हैं। जो उसमें काम करते मेरा उनका यही झगड़ा रहता है कि तुमको अंदर हिंदुओं में दिखाई देती है ईसाइयों में नहीं दिखाई देती मदर टेरेसा से ज्यादा अंधविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कंधे पॉल कैंसर ठीक कर दे अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जॉक पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा उनको तो पार्किसन डिसीज था बीस साल से पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना बीस साल से मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए